प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा विचार करते करते विवेक होने पर जब जगत बाधित हो जाता है तब प्रश्न उत्तर का भी कोई महत्व नहीं रहता फिर सम्बुद्ध पुरुष ज्ञानी इसके लिए अपनी वृत्ति को जगत में क्यों लाते हैं समाधान सम्बुद्ध पुरुष अपनी वृत्ति जगत में लाते हैं या नहीं उसे दूसरा कैसे जान सकता है दूसरों को तो शरीर दिखाई देता है इंद्रिय व्यवहार दिखाई देता है ध्यान लगाकर अंतर्मुख होने पर बुद्धि व्यवहार दिख सकता है पर संबुद्ध पुरुष किसका नाम है यह विचार करो आप संबुद्ध पुरुष से उस शरीर मन या बुद्धि को क्यों जोड़ते हो लोग व्यवहार में भी जो शरीर के साथ जिसकी अहमता ममता का संबंध होता है वह उसका शरीर कहलाता है जैसे आप और शास्त्र संबुद्ध पुरुष कहते हैं उसका उस शरीर के साथ अहमता ममता का कोई संबंध है क्या अहमता ममता जीव सृष्टि है ईश्वर की सृष्टि नहीं परमेश्वर ने शरीर बनाया आपने उसमें अहम और मम का कर लिया यदि संबुद्ध पुरुष का भी शरीर में अहमता ममता का संबंध हो तो संबुद्ध और असम्बु में अंतर क्या हुआ जब उसका इस प्रकार का संबंध ही नहीं है तो फिर आप शरीरादि के व्यापार को उससे कैसे संबंधित करते हैं यदि कहें कि व्यापार कैसे चल रहा है तो उसका हेतु तो दूसरा भी हो सकता है केवल ब्रह्म ही व्यापार का हेतु तो नहीं होता है ब्रह्म व्यापार का हेतु तो केवल अधिष्ठान रूप से है किसी अन्य प्रकार से नहीं जैसे ब्रह्म का संपूर्ण जगत से संबंध है उसी प्रकार से संबुद्ध पुरुष का संबंध है जब शरीर की क्रिया को देखकर आप यह नहीं कहते कि ब्रह्म कोई क्रिया कर रहा है तब आप ऐसा क्यों कहते हैं कि संबुद्ध पुरुष क्रिया कर रहा है दूसरी बात है कि व्यक्ति क्या और कैसे कर रहा है इसका ज्ञान तो उसी को होगा दूसरा तो केवल अनुमान ही कर सकता है यह सब अनुमान करने की अपेक्षा हम सम्बुद्ध हुए या नहीं यदि नहीं हुए तो प्रतिबंध कहाँ है ऐसा विचार करना ठीक है हम सर्वज्ञ तो हैं हम सर्वज्ञ तो हैं नहीं कि सब सब कुछ जान ले कोई व्यक्ति किस दृष्टि से व्यवहार कर रहा है इसे हम कैसे जान सकते हैं इसलिए मेरे विचार से साधक को इस चक्र में न पढ़ कर, अपनी साधना में ही तत्पर होना चाहिए जिज्ञासा आप कहते हैं कि ज्ञानी में दिखने वाला व्यवहार एकदम अलग वस्तु है और ज्ञान अलग यहाँ व्यवहार शब्द से क्या ग्रहण करेंगे क्या ज्ञानी में भी राग द्वेष हो सकते हैं समाधान मैं शरीर नहीं हूँ यह भाषण करना अलग बात है पर विचार करो कि व्यवहार में हमें अनुभव क्या होता है मन बुद्धि शरीर आदि से किए जाने वाले व्यवहार को आप अपना मान रहे हैं तो आपको ज्ञान कहाँ है यदि अन्य कोई शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो तो उससे आपको क्या लाभ होगा लाभ तभी होगा जब आपको अनुभव हो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूं। आपको शरीर मन और उनकी स्थिति अपने से अलग स्पष्ट रूप से दिखे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि व्यवहार कहां हो रहा है व्यवहार कारणों से हो रहा है मुझसे नहीं यही आपकी समझ बनेगी मेरे कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी को अपने जिस स्वरूप का निश्चय है उसका शरीर से कोई संबंध नहीं शरीर में उसकी अहमता ममता नहीं है अतः ज्ञानी से उस कार्यकरण संघात के व्यवहार का संबंध आप कैसे बनाएंगे ज्ञानी को शरीर मानकर आप कहते हैं कि ज्ञानी व्यवहार करता है पर वह ज्ञानी अपने को शरीर नहीं समझता है इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञानी में दिखने वाला व्यवहार अलग वस्तु है और ज्ञान अलग दूसरे के विषय में हम नहीं जान सकते हैं कि वह व्यवहार किस लिए कर रहा है ज्ञानी में राग द्वेष होता है या नहीं इस विषय में सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं रागो लिंगम अबोध से चित्त व्यायाम भूमिषु कुदवलता त्र यग्नि कोटरे तरो नष्कर्म सिद्धि तुम्हारे चित्त को तुम्हारे चित्त का जो व्यवहार चल रहा है उसको देखो कि राग द्वेष पूर्वक है या नहीं यदि रागपूर्वक है तो समझो तुम्हारे अंदर अज्ञान है कोई कहे कि राग द्वेष तो चित्त में हो रहे हैं वे चित्त में पड़े रहे, हम तो ज्ञानी हैं तब कहाँ तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि किसी वृक्ष के कोटर में धू धू करके अग्नि जले और वह हरा भरा भी बना रहे ये दोनों तो साथ नहीं हो सकते इसी प्रकार एक ही अंतकरण में ज्ञान और राग द्वेष एक साथ नहीं रह सकते